ओम शांति शांति शांति सातव है ना जी प्रभूमि का देखिये तो यहाँ तक वो जो अक्षर ब्रह्म है ना जी, उसका निरूपण किया विशेषणों से हाँ ये तो तशेषण युक्त ये अक्षर अभी देखिए हाँ विशेषण जो बता दिया है ये विशेषण स्वरूप है यद्यपि ये विशेषण नहीं है लक्षण ही अच्छा हाँ विशेषण यदि मानेगा तो है ना तो विशिष्ट तो आ जाएगा ये आपातः विशेषण कहा गया मुख्य रूप न विशेषण बनेगा नहीं अतः ये लक्षण ही है तो इसमें के साथ में जो है कारण ब्रह्म का भी थोड़ा बता दिया हाँ तो भी विशेषण जहाँ मानेगा तो दोबारा वैशिष्टत्वि तो आ आ, जो जो है, ना है ना, हाँ, लाए तो ना वो। उसमें कारण ब्रह्म मिलाया भूत योनि में कह दिया आगे जो है ना सत्यम ये सब है ना जितने विभु है सर्वगत है और भूत योनि है ना ये सब कारण ब्रह्म मिला तो अक्षर ब्रह्म विभु भी नहीं बनेगा दूसरा है ही नहीं, भी नहीं भी है, और हाँ, अव्य तो ठीक है ऊपर वाला ठीक है निषेध जितना भी वो जितना भी है ना, वो नक्षर ब्रह्म काम नित्य भी नहीं उसमें नित्यत्व भी नहीं रहेगा निषेध से बोलने वाला नित्य भी कहाँ बोल अगर ना कर नित्य तो भी कोई आपत्ति नहीं नित्य तक मान मिल सकता है परतु वो अंत जाके कारण में सत्यम तो जानम अनंत उसमें स्वरूप लक्षण है इसलिए यहाँ लक्षण है ना उसका बनेगा ऐसा नहीं है परंतु उसको सबसे इष्ट है यहाँ तक निषेध मुख है ना वहाँ तक अक्षर ब्रह्म का लक्षण मुख्य रूप कुए कुए नेती नेती नेती है ना अब नित्य दोनों में आ जाएगा मान सकता है परंतु इतना संतुष्ट नहीं थोड़ी उसमें क्योंकि सत्यम जाना में संतुष्ट नहीं है सत्यम जाना मनंतम है ना उसमें भी संतुष्ट नहीं है तो इसलिए बाद में तो इसलिए वहां तक अक्षर ब्रह्म है नित्यम विभुम सर्वगतम है ना ये आगे जाके है ना ये कारण ब्रह्म का है तो इसलिए भी वहां भी वो उसका विशेषण नहीं है लक्षण तो भी अभ्यायं अभ्यायं भी तो ब्रह्म आएगा। सारा जितना भी है ना विधि मुख से आ रहे हैं ना है दोनों एक ही है ना वही मुख्य रूप से बाकी जितना भी अव्यय भी इधर ही है निषेध मुख में आएगा अव्यय मतलब व्यय नहीं होता है वो भी कारण ब्रह्म में विशेषन कर सकती है वो उसको कारण में ले रहे हैं हाँ जहाँ भी आपका वर्णन नहीं हो सकता है क्योंकि सूती तो अंततः था जाके उसमें संतोष हो रहा है इसलिए इसलिए एक बार बार नहीं पांच बार ओम आसन ओम नो नो इधर इधर इधर आइए तो वहाँ आसन लो ना एक ओ दूसरे तो में पांच बार बता दी नीति नीति एक बार नहीं पांच बार पांच हाँ। बार मूर्ता मूर्ता ब्राह्मण से शुरू हुआ था पांच बार बता तो यहाँ जो ये लक्षण है तो विशेषण में तो विशेषण मतलब वैशिष्टत्व आता है लक्षण में स्वामी लक्षण और विशेषण में अंतर है लक्षण उसको विशेषण उसको जैसा मान लीजिए नील नील उत्पल गंधवती प्रतिवी ये दोनों विशेषण है कमल का नील विशेषण है पृथ्वी का गंध विशेषण है, तो गंध को वहां लक्षण माना है जी, और नील कमल में नील है विशेषण तो विशेषण होता है सजातीय इतर करता। जी समझ गया, विजातीय इतर व्यावरता तत्व होगा लक्षण जैसे नील कमल कहा व्यावृत्त करेगा जी, अलग रंगों वाले जितने भी कमल, कमल को अन्य पुष्पों को नहीं और गंधवती पृथ्वी कहने से विजातीय जलादि कोवृत्त तो इसलिए हाँ सत्यम ब्रह्म ज्ञानम ब्रह्म अनंतम लक्षण विशेषण नहीं असाधारण धर्म को लक्षण हाँ। ने इसकी व्याख्या करते हुए में बता दिया सत्यम ज्ञानम है ना विशेषण और लक्षण में क्या भेद है मतलब तो जो जैसा मान लीजिए सफेद वस्त्र कहा दियातम इसलिए लक्षण स्वरूप लक्षण लक्षण जो है ना भिन्न इतर असत्याद इसका जागृत कर जैसे आपका वस्त्र क्या है सफेद वस्त्र कह दिया सफेद वस्त्र अन्य वस्त्रों को जागृत उसको घटपट को जागृत नहीं करेगा लेकिन उसको बता रहे भूत योनि अक्षरम इत्युतम अक्षरम भूत योनि पीछे जो बताए वो ना अक्षर पक्षी आए तो तो तो जो बीचे जो बताया था ना ये ये सम का, आया ना में। का बता है है भूता नाम वही तो बोल रहे। तो अक्षरम उक्तम अर्थात अक्षर है, ये सारे भूतों के अथा भूत मतलब सचराचर सब लेना जो उत्पत्ति है हाँ, जड़ और चेतन दोनों लेना सारे भूत योनि आगे भी अक्षरम है हो उत्तम ये बात इससे पहले अभी अभी बता दिया तत्कूतोनित्व इतुच्य तो पूरा बक्षी पूछ रहे वो भूत कैसा बनेगा सारे प्राणियों का कारण कैसा बनेगा वो तो अकेला है एक के द्वारा कोई सृष्टि नहीं होती सृष्टि होती है कोई भी कार्य होता है सामग्री से <coughs> कारण से भी नहीं सामग्री से सामग्री मतलब कारण कूट कारण समुदाय का नाम है सामग्री हाँ <coughs> माने समुदाय कूट बोल दो समुदाय सामग्री का नाम है कारण कूट एक कारण से कोई भी कार्य नहीं होता है जैसे रोटी भी बना दीजिए केवल आटा से थोड़ी रोटी बनती है चोला चिमटा चोला सब चाहिए तो इसलिए अनेक कारणों का समुदाय का नाम है सामग्री तो इसलिए यहाँ तो आपका एक ही परमात्मा है एक ही अक्षर है तो सारा जगत कहाँ से बनेंगे ये संभव नहीं इसके लिए क्या आक्षेप है तत्कत्म भूत योनित्व इतुचते यहाँ तक पूरा बक्षी इति तक और उच्चते करके सिद्धांत एण हो गए ना भूत योनि, योनिम इति, तो सिद्धांत बहुत है उच्चते सुनो प्रसिद्ध दृष्टान से सिद्धांत सुनो प्रसिद्ध दृष्टान यद्यपि श्रुति बोल रहे वो निर्विवाद है उसमें कोई ननु नच नहीं होता है किन्तु जब तक लौकिक दृष्टांत से नहीं समझावे ठीक है श्रद्धा से तो मान ले हम लोग बोल रहे तो लौकिक के श्रद्धालु तो के अंदर भी भी अति अति श्रद्धा श्रद्धा श्रद्धा हो हो हो जाएगी जाएगी हाँ। और जो हाँ। भी में हो जाएगी, हाँ। में हो जी, जी। के द्वारा समझाने पड़ता तो इसलिए लौकिक दृष्टांत बता रहा है हाँ। देखिए मंत्र ये तो वर्ण नाविक सृजते घृणते चूण नावी सृजते संभवन्ते संभवन्ते सता ृथिव्यामोषदषाकेशोशोताक्षराती हज वि यह दृष्टांत दृष्टांत। है। तो मतलब जिसके में ऊर्ण। धागा निकलता है। अर्थात मकड़ी ऊर्णा बोल तो भाषा कार कहेंगे कीटा विशेष मकड़ी जो अपने उससे धागा निकलता है अपने आप तो था था मकड़ी घृण तो मकड़ी क्या करती है जाले को अपने बनाती बाहर से चलाती नहीं तो मकड़ी क्या करती है देखो ऊपर जो मकड़ी होती है ना जाला उससे नीचे आती है सामग्री भी अपने से निकलती हाँ उससे निकल के नीचे आती है तो यदि आप देखो बच्चे उसको हाथ लगाते फटाफट समेट के ऊपर भी जाती है पुराना होने के बाद नही नया नया पुराना जो जाला बनाता है ना उसके बाद पहले पहले जो नीचे आते है ना ऊपर से अब हाथ लगा दिया खट्टा उसे समेत ऊपर अंदर अंदर खींच के सीधा ऊपर चढ़ जाती है कोई बोल तो स्रीज़ते, स्रीज़ते बनाती है अच्छा भगवान इतनी बड़ी होती है वही तो बना बना है परमात्मा इतना चोटा है इतना बड़ा यही तो काम अड़ूरी हो करके भी वो इतना बड़ा वही चांदो के उपनिषद में है ना छठे हुए अध्याय में छठवे अध्याय में छठवे जो नौ बार बताया था ना उसमें और इतने छोटे से जगत अच्छा, कैसे उत्पन्न हो तो संभव नहीं परमात्मा देखता भी नहीं कुछ है ही नहीं कुछ शक्ति भी नहीं दिख रहे तो विशाल जगत कैसे होगा हम लोग भी बना वो तो बनाते स्वप्न में परंतु बनाते हैं। ये प्रश्न किया तभी उनको क्या किया वो एक बरगद का वट वृक्ष का पेड़ के नीचे ले गए पुत्र को और कहा देख रहे हैं न पेड़ वहां से एक फल तोड़ के लेके आओ तो बोल दो तो लाए पिताजी भिंडी तोड़ दे दो तोड़ दे पिता क्या दिख रहा है चोटे चोटे सरसों जैसे दाने दिख रहे हैं उसको तोड़ो क्या दिख रहा है कुछ भी नहीं किंचित नहीं पा तो बोलते इसी में ही सब कुछ है ये जितना बड़ा वृक्ष है इसी से उत्पन्न हुआ श्रद्धा स्व श्रद्धा करो ये वृक्ष इतना बड़ा आ रहा है इसी के अंदर किंतु तो देख रहे नहीं वैसे ही परमात्मा नहीं देख रहे तो सारा जगत उत्पन्न तो पहले श्रद्धा करो दृष्टान लेकिन यदि घुस गया नहीं बुद्धि में घुस बुद्धि में पहले से ही घुसा है देखिये घड़े में जो कोई आकाश है ना उसको तो घुसाना नहीं पड़ता है वो पहले से तो प्रकट क्यों नहीं हो रहा है वो अलग बात है तो मधुसूदन सर... की जगह जगह हम हम घड़ा लेते हैं हाँ, इसका तो आकाश के हम अपने तो आप को लेते हैं इसलिए मधुसूदन सरस्वती ने अब बुद्धि में नहीं घुसे नहीं घुसे असाम उठाए न जन्म जन्मांतर के वासना संस्कार है ना वो नहीं प्रकट ओ, हाँ वो भी श्रद्धा भी पूर्ण होने नहीं और लगाने की जरूरत है हाँ तो वह स्वस्थ कहा दिया परमात्मा तो पहले से बैठा है उन्होंने दृष्टान दिया जैसे घड़ा बनाते हुए घड़े के अंदर आकाश अपने आप है किंतु बाहर से जल भरना पड़ेगा उसको जल स्वभाव नहीं है वैसा ही हमारे बुद्धि परिचिन्न होते है परमात्मा पहले से कूड़ा कचड़ा है ना राग द्वेश रा भगवान ये भी तो सिद्ध है कि हम बुद्धि नहीं है और आकाश जिसको हम बोलते हैं वो स्वयं हमारा तत्व हम है तो बुद्धि में घुसे ना घुसे नहीं। नहीं नहीं नहीं, इनका एक तत्व का विषय हमारा उसमें कोई चिंता नहीं तत्व का विषय को वही प्रतिबंधक है इसको बोलते है ना तीन प्रकार का प्रतिबंधक है न भूत वर्तमान भविष्य तो किसी किसी में रहता है वो इतना ज्यादा नहीं विशेष रूप से उसमें वर्तमान प्रतिबंधक वर्तमान में जो प्रथम है ना विशेष निकल जाता है <laughs> तो तो <ताइसा> <laughs> कुछ कुछ दाग है न ऐसा निकलता नहीं है तो भी दाग ये ये भी, निकलेगा। थिक, थिक, आ, ये था, भी दो नहीं तो ए, एक ही बूंद से निकल जाएगा हमारे में नहीं, नहीं, नहीं। <laughs> नहीं, नहीं, जो धाग आ, है ना हमारे में तो बहुत दाग, दाग नहीं ये बता रहा हूँ ये दाग एक, एक ही बूंद से निकलता है आम ब्रह्माष्टमी जी हाँ निश्चय रूप से डाल दीजिए इधर उधर मत डाल दीजिए कचड़े के ऊपर डाल नहीं वो ठीक जागा में नहीं डाल रहे ठीक जगह में नहीं डाल रहे ना ए ये ये ये आग्रह हो गया कि हम अपने आप को बुद्धि समझ दुराग्रह इसको भी, ना। भी तो ये। आ, ले। एक एक चले चले बार कोई उच्यते तो प्रसिद्ध दृष्टाना उणा नाभी बोलते मकड़ी सृजते तो बनाती है उत्पन्न करते किस को जला को ऊपर से अध्यार कर दीजिए अच्छा केवल बनाती होगी जैसा कुलाल भी क्या है घड़ा बनाता है उत्पन्न करने से वो निमित्त हो जाता है तो वैसे निमित्त होगा नहीं नहीं नहीं घृण घृणते घृणते बोलते उसको अपने अंदर समेट भी मिलेगा मतलब जो कार्य जिसमें लया हो जाता है उसको उपादान माना जाता है उपादान का उत्पत्ति होने मात्र से उसको उपादान नहीं कर सकते क्योंकि दंड से भी घड़ा उत्पन्न होता है कुलाल से भी हो रहा है मिट्टी से भी हो रहा है तो कुलाल भी कारण है मिट्टी भी कारण है दंड भी कारण है हर समय जिस रहे वो आ, लाया जो जिसमें होता है, राहना और लाया उपादान सिद्ध होता। के करते आप तो उपादान भी नहीं सिद्ध कर सकते नहीं मुख्य रूप से लय से क्योंकि घट उत्पन्न किया कुल ने स्थित है भूतल में भी भी सब भी, तभी भी रहे हाँ, तो तो है तभी ना ना उस समय रहेगा ही लेकर उपादान तीनों काल में रहेगा तो इसलिए मुख्य रूप से उपादान सिद्ध करने के लिए ना हाँ, लय से हाँ, सिद्ध कार्य जाके जिसमे लय होता है वही का उपादान है घृणते घृणते बोलते निगल जाते दृष्टान्त दूसरा एक दृष्टान देर देखें यथा पृथ्व्याम ओषदया संभवंती जैसा पृथ्वी में औषध औषध का मतलब ब्रीही धान आदि है धान है ये जितना भी गेहूँ आदि है ना उनका नाम है औषधि अन्न जितने इसे उपलक्षण वनस्पति वनस्पति और औषधि में अंतर है एक बार फल देकर जो नष्ट होते उसको बोलते हैं औषधि बार बार जो फल देते हैं ना ये वनस्पति जैसे आम है अमरुद है कटल है हर साल देते हैं ना वनस्पति में हाँ धान है अपना लगा दिया काट दिया समाप्त गेहूं भी क्या है एक बार होने के बाद वो किसी काम का नहीं नष्ट हो गया तो उसको औषधि में आते हैं केला किस में आएगा केला भी तो एक बार कौन औषधि में जो भी एक बार जे तो औषधि होगा एक बार जो फल दे नष्ट होता है वो औषधि में आएगा इसलिए इसको भ्री धान दे है ना ये औषधी है सबसे बड़ा रोग माना है इसी में उठा है भूख और प्यास सबसे बड़ा रोग है औषधी है हाँ, ये। ये ना क्षुद्ध आदिचिकित्सा प्रतिदिन वृक्ष औषधम भुजता है तो इसको रोग क्यों नहीं माना नित्य होने से हम उसका अंग बना दिया नहीं अंग बना दिया इसे रोग कोटि में नहीं माना तो कभी कभी आगंतुक है ना तो वो रोग जैसे लोग में भी देखे, आगंतुक अतिथि सदा रहने वाले रोग घर का सदस्य हो गए है ना वो नहीं हो गए वैसे भूख प्यास प्रतिदिन आने वाला रोग है इसलिए रोग कोटे में नहीं माना ऐसा माना है, ये रोग है, ये, माना है, तो है ये रोग है, सबसे बड़ा रोग है सिद्धि क्या वहाँ तो इसलिए मजसूद सबसे बड़ा ये रोग है प्रभु रोग क्यों नहीं मानता है वो सदा हमारा अंग होने से रोग नहीं मानता है।, है अंग हो गया इसलिए तो ये बोल रहे प्रतिव्याम पृथ्व्याम ओषधया संभवंती जिस प्रकार ये पृथ्वी में है धरती में औषध है बोल तो ब्रीही है धान है गेहूँ आदि में उत्पन्न होती है दूसरा दृष्टांत तीसरा दे रहा ये जो दृष्टान्त दे रहे ऊपर का जो सजातीय हो गया अभी विजातीय दे तीसरा जो दृष्टान्त है ना विजातीय यथा सता ये सता विशेषण है सता मतलब सत अभिमान करने वाला ये सता शत... है ना, हाँ सता बोलते सत सता पुरुषात बोलते जीविता पुरुष इसलिए यहां सता प्रयोग कर रहा है मतलब सत अभिमान कभी जब तक जीवित है तब तक सत का अभिमान होता है भाषा करेंगे तो जीवित पुरुष तो जीवित पुरुष से क्या होता है केश लोमानी संभवंत यहाँ भी जोड़ दीजिए अभी देखिए जीवित पुरुष तो चेतन है केश और रोवे नकून आदि क्या है जड़ जड़ है। तो चेतन से भी जड़ उत्पन्न होता है तो पूरा पक्षी ने ब्रह्म सूत्र में उठा लिया आपका ब्रह्म तो चेतन है चेतन ब्रह्म के द्वारा जड़ जगत तो कैसा उत्पन्न होगा चेतन से चेतन ही उत्पन्न होगा ना तो ब्रह्म को आप चैतन्य मानते हैं तो जगत जड़ है तो उन्होंने यही दृष्टांत दिया जैसे आपको शरीर पूरा चेतन है चेतन क्यों थोड़ा सा लगने से दर्द होता है बाल को भी काटने से भी दर्द नहीं होता आपको नकुन काटने से भी दर्द होता है क्या नहीं।, नहीं होता वो जड़ है तो इसलिए चेतन से भी जड़ उत्पन्न होता है जड़ से चेतन गोबर से बिचू उत्पन्न होता है गोबर जड़ है गोबर गोबर यदि करना हो तो आपको किसी में गोबर डाल दीजिएगा थोड़ा गीला करके ढक के रखिए कुछ दिन के बाद अपने आप बिच्चू बिचू बिच्छू हाँ खूब मारने वाला और क्यों दूसरे दो बिचू तो हाँ हाँ एक तो है बिना डंक मारने वाले बिच्चू घास तो करते हैं हाँ तो। बिच्चू घास भी है ना बारिश में भी बारिश में भी पानी से बिच्चू घास भी होता है ऊपर से हाँ। जो स्वेदा जो हैं जंतु उत्पन्न होते हैं पसीना क्या है वैसे तो पानी का ही विकार है हाँ पानी से उससे भी जंतु उत्पन्न होता है स्वेदा जितने पानी से पसीना से जू है की नहीं शरीर में जो जू उत्पन्न होता है माता में खटमाल है स्वेदा से ये ऊपर हाँ तो बारिश से भी उत्पन्न होते सुना बारिश आपका जल का सूक्ष्म वो कभी जैसे आंधी आती है ना बहुत वो ऊपर जाते है उस समय में बारिश में नहीं गिर सकती अभी यही कर देखिए वो गाँटने से मरता नहीं है ना वो मछली भी गिरते बोलते है ऐसा परंतु वो बारिश से नहीं आती बारिश जैसे थूफान आता है ना तभी ऊपर जाते बादल उस समय सूर्य को सूक्ष्म अंश लेते हैं उसमें कहाँ से जाएंगे? कोई पा, हवा फवा न होने पर भी कैसे जाएंगे? आप ही सोचिए जल का सूक्ष्म अंश में जा रहे वो तो इसलिए लेकिन आकाश से तो गिरते है वही बता रहा हूँ क्योंकि अभी आंधी आती है ना भयंकर बादल छादा ऊंचा थोड़ा है जैसे साइक्लोन आदि आते है ना हाँ। उस समय वो जल को लेके हो जाता है तभी जाके वो बादल में बिना साइक्लोन से अंडज में माना गया है ना कौन बिच्छू हाँ। है अंडाज है तो उसमें अंडा तो है, नहीं है तो कैसे आ जाएगी यही विशेषण है ना अंडाज से बोलते तो ऐसा नहीं है जैसा मान लीजिए मच्छर आदि भी दे के है उसको वो भी अंडे देते लीक देती है तो पहले तो पसीना से उत्पन्न होगा बाद में अंडा देते बाद में जो छोटे छोटे पहले वो पसीना से उत्पन्न हो गए पक्षी है सांप है वो अंडाज मानते मुख्य रूप से उससे उत्पन्न होते तो ये विलक्षण दृष्टान्त व्यतिरिक दृष्टान्त में जैसे चेतन पुरुष के द्वारा जड़ नकुन आदि जड़ भी दे के नकुन जड़ है बढ़ता है वो एक निबंध था हिंदी वालों के नकुन क्यों बढ़ता है बाल भी जड़ है, है। इसलिए पीपल के वृक्ष का बताते है ना वो जो बीज पहले जब तक वो पंछी नहीं खाता है तब तक वो नहीं लग नहीं लगता तो ये बोले दूसरा पुरुषार्थ ये इतना दृष्टांत हो गया तीन यता यता यता तीन दृष्टांत दृष्टान के लिए उपा? हाँ। दोनों उपादान के लिए दोनों इसीलिए तीन दृष्टान्त हो गया ऊपर वाले दो है ना ये सजाती अपना स्वगत स्वगत सजाती जाती ऊपर का जो है ना सलक्षण सलक्षण दोनों संलक्षण है ऊपर पहले वाला दो दृष्टान्त है ना वो सलक्षण प्रथम दृष्टान्त सलक्षण होने पर भी अभिन्न तीसरा जो दृष्टानी पहले दोनों सलक्षण दृष्टान्त आगे का अंतिम वाला है विलक्षण है ये बता रहे आगे तथा करके ये दाष्टान्त है तीन दृष्टान्त हो गए ना तथा अक्षरात अब ये भी जो बताया था ना अक्षर अविनाशी उस अक्षर विश्व संभव विश्वम ऐसा तो यह विश्वम अक्षरात संभवती बोलते संसार ये सप्तमी का अर्थ में यह बोलते संसार मंडल में सारा विश्व अक्षर से संभव है भाष्य सरल है अक्षर से की उत्पत्ति मान लिया आ, उसमें ये उत्तम अपना अक्षर थोड़े तो दो किससे हो गयी नहीं ना। वो तो अक्षर से उत्तम पुरुष परमात्मा उ आपका सातवे अध्याय में बताया भूमि रापो नलो वायु खम्भनो बुद्धि अष्टदा जो अपरा प्रकृति जीवभूत है ना ये मेरी प्रकृति हाँ उसी को लेके जाके तेरह में बोला है ना क्षेत्री सर्व क्षेत्र क्षेत्रज्ञ भी मई हूँ दो प्रकृति है ना उनकी हाँ कुछ छठे सातवें सातवे में कहा दिया तो वही तेरह में, ताकर में ताकर कहा दिया पंद्रह में संकेत दिया सम्बन्ध है ना पूरे तो ये बोला यथा लोके जिस प्रकार संसार में लोक में बोलता संसार में प्रसिद्धम ये बात प्रसिद्ध है कौन है पूर्ण जो मकड़ी है ना ये कैसे जाला बनाता है प्रसिद्ध है पूर्ण नाभिका तो कहे कर लूत कीटा पूर्ण नाभिका तो कर रहे हैं लूता लूता, लूता मतलब जाला निकालने वाला कीड़ा जाला।, जाला है ना, ना। उसको निकालने वाला कीड़ा है इसको लूत कीटा कहते हैं किंचित कारणांतरम अनापेक्षा किंचित बही कारण कारणांतर बाह्य कोई बाह्य कोई कारण बाह्य कोई, कोई।, कोई। बाहर का कोई भी कारण स्वयं सृजते उस जाला को निर्माण करती है कौन मकड़ी स्वशरीरा अव्यतिरिक्तान एवं तंतुन अर्थात अपने शरीर से अभिन्न भिन्न नहीं बोलते अभिन्न स्वरीरा अव्य अव्यतिरिक्त एवं तंतुन अपने शरीर से अभिन्न तंतुओं को ही रचती है उत्पन्न करती कौन मकड़ी तंतून बही प्रसार बही बोलते अपने अंदर से सारे बाहर निकालते मतलब अभी तक अंदर था उसी बाहर निकालते पुनः तान गृणते पुनः उसी जाला को क्या करते हैं दृढ़ते बोलता निकाल लेते समेट लेती बोलता स्वात्मा भाव एवं आपाद अपने शरीर से निकाल दिया अपने अंदर समेट भी लिया हुँ. उसने तो स्वात्मा भाव में आपाद यथा अच्छा आपादी आपदे स्वात्मा भाव है ना बोलते अपने अभिन्न करके उसमें आपाधित बोलते उसमें अंदर समेट लेते में अपने शरीर में अभिन्न कर लेते आप बोलते स्वाभिन्न करोती आपाद ही का मतलब है न स्वात्म भाव आलते स्वाभिन्न कौती आपाद सी अंदर यथा दूसरा एक दृष्टान पृथिव्या ओषधयो ओषधकर्थ उशद कर रहे हैं व्रीयाद स्थावरा व्रीसी लेकर स्थावरा कवल है ओषधिमात्र नहीं लेना ओषधि से उपलक्षण सारा जगत लेना पृथ्वी में जो जो उत्पन्न हो रहे हैं ना झाड़ है पेड़ जितने भी जड़ पदार्थ जितने भी <coughs> तो ब्री इसलिए बोल रहे पृथ्वी आदि औषध बोल तो ब्रीह आदि स्थावरांत इत्यर्थ ये सब पृथ्वी से उत्पन्न हो रहे हैं छोटी छोटी झाड़ी है बड़े वृक्ष है जितने भी तीसरा दृष्टान्त ले रहे हैं स्वात्म व्यतिरिक्त ये ऊपर कहे अपने तो स्वात्म अपनी स्वस्थव्यतिरिक्ते प्रभवं प्रतिविशे अभिन्न होकर ही जितने भी झाड़ी है ओषधे सारे उत्पन्न हो गया। तीसरा दृष्टांत दृष्टाता यथा चतो ऊपर है, है ना सतका अर्थक है विद्यम सत का अर्थ विद्यम जीवित विद्यमान का मतलब जीवित स्वतः विद्यमान आतोषिकर्थ कर जीवित प्रथम जो है वो अभिन्न निर्मित उपादन है यहाँ भिन्न है हाँ। मतलब पहले वाले दो दृष्टांत है ना नहीं पृथ्वी को भी जो यहाँ लिखता है स्वात्म अव्यतिरिक्त है की व्यतिरिक्त है अव्यतिरिक्त अभि, ठीक है अभिन्न मतलब पहले हाँ। वाले दो दृष्टांत है ना अभिन्न नहीं सजातिया सजातीय लेजिए तो सजातीय में जो प्रथमा है ना वो अभिन्न उपादान कारण है और तीसरा दृष्टान्त दे रहे हैं ना विजातियों को बचा कर बताएंगे यहाँ सलक्षण और विलक्षण दो दृष्टान्त है पहले वाले दो है ना सलक्षण दृष्टांत विलक्षण दो में दृष्टान दी जाती है ना न न. एक सारूपया एक वही रुपया समान लक्षण वाला पहला सजातीय दिया आगे वही रुपया दे रहे तीसरा क्योंकि एक जड़ा और चेतन है ना य स तो विद्यमान जीवता पुरुषात अथ ये पुरुष में हाँ केश लोमा उसका अर्थ करें केश्च लोमा च केश और लोम केश बोल तो बाल आदि हैं और लोम बोलते तो शरीर के पूरे च संभवंधे विलक्षणा क्योंकि तो एक चेतन है एक जड़ है, जड़ है। तो यहाँ बता रहे इतने क्यों दृष्टान्त दिया तीन क्यों दिया एक से काम चलेगा तीन तीन दृष्टांधे है ना पुष्क यथाते दृष्टानता जैसे तीन दृष्टांधे है ना तथा सलक्षण ऊपर के दो सलक्षण हो गया और तीसरा हो गया विलक्षण जड़ और चेतन है ना तो सलक्षन, विलक्षण सलक्षण चा निमित अनपेक्षा चाहे तो संलक्षण हो अथवा विलक्षण हो दूसरा निमित्त नहीं है स्वयं ही है। शरीर से रोह में और बाल भी उत्पन्न हो रहे हैं नकुन दूसरा थोड़ा शरीर से निमित्त वो स्वयं पृथ्वी से सारे वृक्षादि उत्पन्न हो रहे बाहर से नहीं पृथ्वी से और मकड़ी से ये और वहाँ वो बता अग्निस्फुलिंग ये बिहार आगे आएगा हाँ अग्नि से विस्फुल्लिंग बिहार दूसरे में बताएंगे तो इसलिए हम बता रहे चाहे तो सलक्षण हो विलक्षण हो तो निमित्त निमित्तांतर अनापेक्षा कोई बाहर अन्य कोई निमित्त नहीं अनापेक्षा यथोक्त लक्षणात् अक्षरा पीछे जो बता दिया था ना छठवे मंत्र में जो जिस अक्षर का लक्षण बताया तो उस अक्षर से यथोक्त लक्षण अक्षरा संभवती किम संभवती भूतानी संभवती कारण ब्रह्म से। हाँ तो समुत्प्यता हा, संभव थी का अर्थ कर रहे हैं सम्य उत्पद्यते अतः प्रकटीभव मंत्र में न इर्त कर रहे हैं संसार मंडले विश्वम कर्त कर रहे हैं समस्त जगत ये सारे संसार मंडल में ये सारा विश्व प्रकट होता है कि उसी अक्षर से कारण ब्रह्मा से तो अनेक दृष्टांत उपादान तो एक ही दृष्टांत से काम तो चलेगा Hmm. तो तीन दृष्टांत क्यों दिया hmm. तो प्रबोधन अनेक दृष्टांत दृष्टान्त उपादान तो सुतः अनेक दृष्टांत केवल विषय को सरलता पूर्वक समझाने के लिए एक दृष्टांत ना समझे दूसरा समझे दूसरा नहीं तो तीसरा इसलिए वहां उठाए अद्वे सिद्धि करने में बहुत उन्होंने अनुमान उठाया मित्यत्व खंडन करने के लिए एक ने बहुत अनुमान तो उन्होंने एक पूरा पक्षा है कि एक से काम चलेगा इतना क्यों उठा रहे तो बोलते समझदार के लिए एक ही पर्याप्त है जो नहीं समझत रहे किसी ना किसी एक से समझ जाए इसलिए अनेक उठा दिया मन गया मित्यत्व सिद्ध करने के लिए उन्होंने अनुमान किया मैं तो खंडन समझ नहीं मित्यत्व का सिद्ध करने का अनेक अनुमान उठाया तो बोले इतने क्यों अनुमान उठा रहे कोई विशेष अनुमान कुछ सामान्य उन्होंने कहा जो समझदार है उसके लिए एक ही पर्याप्त है नहीं समझ रहे उसको कोई ना कोई किसी ना किसी ने एक समझे इसलिए अनेक उठा दिया तो वैसे अनेक दृष्टान्त है सरलता पूर्वक समझाने के लिए यहाँ बता दिया और कोई यहाँ ग्रह नहीं है इसलिए बोलते सुकार बोलते अनायासना सुकार्त बोलते अनायासेना प्रबोधनार्थ तो बोध के लिए इसलिए अनेक दृष्टान्त है ओम पूर्णमद पूर्णमिद पूर्ण That's right. right.